राजा भरत्री उज्जैनी का राजपाट छोड़कर चले गए गोरखनाथ के चरणों में दीक्षा ले साधना करते हैं कन्दमून खाते ऋषिकेश से आगे कंठ महादेव आठ नौ किलोमीटर का अंतर है पहाड़ी रास्ता है, पैदल काम जा है। के आए उधर कहीं वो बैठे थे हम गए उस उस समय नहीं थे पूर्व काल में उस इलाके में इलाके बैठे जब के ब्राह्मण यात्रा करने गए तो नजर पड़ गए साधु बाबा के लक्षण तो हमारे राजा भरत्री जैसे के गौर से पूछा कुल मिलाकर पहचान लिया राजा जी राज महाराज गणिक हो राजा भरत जुग जुग जी हो महाराज साधु के वेश में आपका दर्शन कहो ब्राह्मण क्या चाहते हो बोले महाराज ब्राह्मण तो हूँ मधुरम प्रिय हो जाए भंडारे भंडारेगा कुछ नहीं हो हो यात्रा खर्चे कुछ का हो जाए भरत्री ने चिट्ठी लिख दिया मंत्री को इस ब्राह्मण को धन राशि देकर तृप्त कर देना संतुष्ट कर देना ब्राह्मण ने चिट्ठी देखा तो क्या हा हा मैं तो जाऊंगा उज्जैन मंत्री इनकी आज्ञा कार्य है भरत्री महाराज की चिट्ठी देखकर मंत्री ने सिर आंखों पर लगाई सारा राजपाट छोड़कर हमको देखकर चले गए ईश्वर प्राप्ति के लिए और जमाने में जहाज इतने सुविधा नहीं थी यातायात पैदल की घोड़े पर मुठ पे अभी विदेश जाना सरल है लेकिन उस समय ऋषिकेश पहुंचना बस सदा के लिए छुट्टी लेके जाओ लौटा तो लौटा ऐसा होता है ऋषि के सही यात्रा लौटा के क्या आप और आपका कल सुबह आना ब्राह्मण कल सुबह आना तुमको जो भी सात खजाने खोल के रखेंगे जितना तुम उठा सको उतना ले जाओगे चांदी के रुपए होते थे सोने के सिक्के दिखाए पन्ने दिखाए याकुन दिखाए हीरा दिखाए मोती माने, एक से एक कीमती खजाने भरे दिखाए ढेर क्या लू क्या ना लू चांदी के रुपए से तो सोने के सिक्के पोटली भर लो उससे तो ज्यादा महंगे हीरे पन्ने आदि सातों खजाने घूमने बोले ये तो एक एक बड़ा बड़ा गोदाम भरा है इनका तो उसमें से मैं जितना उठा सकूं उतना ही होगा ये सातों खजाने जिनके पास सदा हाजिर रहते थे वाले संतरी और मंत्री भी और मैं ले जाऊं तो मेरा तो कोई मार डालेगा हत्या कर देगा राज्य संभालने का सामर्थ्य और कुशलता थी और ये सातों खजाना जिनके आधीन थे ये सब छोड़कर समझदार भरतरी जो चीज लेने को वहां चले गए नीलकंठ ऋषिकेश मैं वो क्यों नहीं लू मुरामन को बोले मंत्री को बोला चिट्ठी वापस दो का दर्शन का पुण्य लाभ तीर्थ का फल विवेक की जागृति यात्रा करते करते करते फिर राजा भरत पहुंचे कि महाराज आपकी चिट्ठी लीजिए बोले मंत्रियों ने नहीं दिया बोले महाराज नहीं तो क्या मंत्री तो सात खजाने खोल लिया जितना उठा सके उठाओ लेकिन मेरे को विवेक जगा कि सात खजाने में से एक खजाने का थोड़ा सा गठवी में उठा पाऊंगा साथ तो सात खजाने तुम्हारे थे उनको छोड़कर तुम जिस ब्रह्म परमात्मा को पढ़ने के लिए आए जो राज्य पाने को आयो मुझे उसी राज्य का प्रसाद दीजिए अच्छा महाराज इतना सारा छोड़कर आ पाए तो उसमें क्या दोष देखा और जिस ईश्वर खगाने के लिए आए उसका महाराज क्या महिमा है बस इतना प्रसाद ऊपर ने सामने वह मालधारी है मालधारी ले हो बकरा घेटा कुछ दिन रहते फिर आगे चलते उनको मालधारी बोलते समझ गए मालधारी क्या से देखो थोड़ी दही में तो ले आना सेवा करो फिर ज्ञान पचेगा बिना सेवा के प्रसाद नहीं पचता सेवा करो सोचा के जाओ अभी ले आता हूं सामने पहाड़ी दिखता लेकिन चलते चलते तुम्हारा काफी समय हो गया मालदारी ने कहा ठीक है अब तुम आए हो जाते जाते तो फिर तुमको आधा पौना दिन हो जाएगा थोड़ा खा लो सामने गुफा है उसमें पानी वानी पी के आराम करो दही जमेगा तब ले जाना सुबह को अब तो संध्या स और प्राचीन महापुरुष की साधना स्थली थी ब्राह्मण भी पवित्र आत्मा था और भरत्री का दर्शन आदर से किया था थोड़ा आराम और फिर ध्यान में बैठने आदत तो ध्यान लगा लगा लगा लगा तो लगा एक दिन दो दिन तीन दिन समय चला गया मालधारी चले गए एक हो गया जो गांव सा बसा था ध्यान से उठा तो देखा कि सब स्वप्न आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए तो कुछ दिन उसका ध्यान लग गया में कुछ ऊंचाई आगे वो भरतरी के पास लौट के आया दही तो नहीं लाया भरत्री मुस्कुरा रहे क्यों दही बोले महाराज ये तो सब स्वप्न देखते देखते गाँव गायब बोले तुमने पूछा था ना क्यों छोड़ क्या है तो देखते देखते सब बदलने वाला छूटने वाला है स्वप्न जैसा संसार इसलिए आ क्या पाने को है तुम बैठे थे क्या मिला बोले महाराज आप प्रश्न का उत्तर मिल गया आपने जो किया ठीक ही किया हम ऐसे अपने जिंदगी और समय बर्बाद कर रहे हैं छूटने वाली वस्तुओं के बीच आपने अछट ईश्वर को पाया जिसको पाने के लिए माँ कौशल्या राम जी का राज और राम जी का सानिध्य छोड़कर गई थी महाराज आपने वो पाया और हमने उसकी हल्की फुलकी सी शांति की प्रसाद ली महाराज इस कथा को जो विचारेगा न उसका भी आकर्षण विकार और व्यर्थ का चिंतन व्यर्थ का आकर्षण मिटाने में भगवान कृष्ण वाली कथा और राजा भरत वाली कथा साधक के लिए संजीवनी कथा है साधना में संजीवनपन आ जाए